नमो नमो नमो नारायण नमस्कृत नर शमावी भागवत सेवया भद्रेश निभागवतलोकर्भवती नैसी पश्यता सत्त्व्यायनि राजन्त्रां सत्त्व्यायनि राजन्त्रां शान्ति सहस्त्रशः शान्ति सहस्त्रशः अवशदाम आत्मतत्वां अवशदाम आत्मतत्वां ब्रह्मशो ब्रह्मेदिनां ब्रह्मशो ब्रह्मेदिनां सत्त्व्यायनि राजन्त्रां सत्त्व्यायनि राजन्त्रां शान्ति सहस्त्रशः राम सन्े सहस्रशाता संति श्रोकव्याजे संति सह अशता श्रोतव्या सहस्रशः अप्यता श्रोतव्या श्रवण योग्य विषयों में मे राज्राट नृण मानव समाज का सती है सहस्रशा सैकड़ों तथा हजारों हजारोंपश्यता अंधेका आत्मतत्व आत्मज्ञान भरम सत्य ग्रहेश धर्में ग्रह मेधिना भौतिकता में फंसे व्यक्तियों का इस इस द्वारा की व्यक्तियों के के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान प्रति आते हैं मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं तात्पर्य शास्त्रों में गृहस्थ जीवन के लिए दो नाम है एक ग्रहस्थ और दूसरा ग्रह वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं लेकिन सत्य की के लिए जीवन बिताते हैं चाहे उदार भाव से रहे या केंद्रित होकर रहे और वे अन्य से ईर्षा करते हैं मेदी शब्द अन्य से ईर्षा का सूचक है ग्रह में भी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्षा रहते हैं अतः एक ग्रह का दूसरे ग्रह से अच्छा संबंध नहीं रहता में एक जाति समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति स्वार्थवश अन्य जाति समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रहते इस कलयुग में सारे ग्रहस्थ एक दूसरे से ईर्षा करते हैं क्योंकि परम सत्य के ज्ञान के प्रति आते हैं उनके पास सुनने के लिए के लिए अनेक प्रकार विषय हैं जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, परवा नहीं करते वास्तव तो में मनुष्य जीवन तो का जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का अंतिम हल निकालने के लिए है यदि भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण ग्रह निधि आत्म साक्षरता के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है और जैसा की भगवदगीता में कहा गया है वहां जगत के सारे क्लेश यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम रूप लीलाओं साज समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना मूर्ख लोग इसे नहीं जानते वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं नहीं जानते कि सुनने की प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए वे भ्रांत तो रहते ही है अतएव परम सत्य के नाम रूप गुण आदि के विषयों में कुछ गलत साहित्य भी तैयार कर हैं अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो केवल अन्यों से ईर्षा करने के लिए बने उसे शास्त्रों के असली बनना चाहिए मिलितम स्वयं दीनबंधु ज गोपेश गोपि काकांतराधा कामस्तुका तक गौरांगी राध्रे वृंदवेश्वरी ऋषभानी प्रणमा कल कृपा सिंधु पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासि गौरव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण स्वागत है श्रम्भागत में शिव भागत जो अध्याय है इस अध्याय में शुक्ल गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं तो वास्तव में देखा जाए श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोनों के लिए एक तो जो वैष्णव है और जो वैष्णव बनना चाहता है तो वैष्णव कौन है सनातन गोस्वामी हरिभव के गस में वर्णन करते हैं वैष्णव उसे कहते हैं जो वास्तव में विष्णु मंत्र के द्वारा दीक्षित है जिसने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लिया है परंपरा के माध्यम से और जो गुरु की आज्ञा में कृष्ण की सेवा में निरंतर बिना किसी भौतिक हेतु के लगा हुआ है उसे वास्तव में वैष्णव कहा जाता है तो वैष्णव बनना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन है हम हाँ अपने आपको समझ रहे होंगे हाँ? कि मैंने लगा दिया दिया लिया या फिर माला थोड़ा सा शुरू कर दिया, मैं बन गया लेकिन नहीं हम हाँ तो के जैसे हैं वैष्णव प्राय हैं लेकिन वैष्णव बनने के लिए हमें क्या करना होगा हाँ इस श्रीमद् श्रीमदभागवतम की जो शिक्षा है उसको गंभीरता से लेना होगा इसलिए शुक्रदेव गोस्वामी को ये का जो हैं, हैं। वो प्रदान करते हैं। तो दोनों के लिए कृष्ण कथा जिस प्रकार से गंगा से गंगा की है। पिछले श्लोक में आपने सुना होगा कि गंगा जिस प्रकार से त्रिभुवन को पावन करती है शुद्ध करती है जब उस स्वर्ग में होती है तो मंदा के, के रूप में वहां सबको पवित्र करती है और वही गंगा जब भूलोक में आती है तो जानवी या गंगा आदि नाम धारण करती है तो पूरे एक को पवित्र करती है और वही जब पाताल में गंगा जाती है तो भोगवती के नाम से अन्य जो सारे लोग आदि है नीचे के उनको शुद्ध करती है तो उसी प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत की चर्चा है कृष्ण का जो दिव्य गुणगान है आँ वो आँ तीनों लोगों तीन प्रकार की व्यक्तियों को शुद्ध करता है एक तो जो वक्ता है और दूसरा जो श्रोता है और जो जिज्ञास तो भी करना होगा शुद्ध देव गोस्वामी के ये जो शिक्षा है श्रीमद् श्रीमदभागवत की हाँ उसको सुनना होगा या समझना होगा और इसलिए दोनों के लिए लाभदायक है क्योंकि जो ऑलरेडी जो वैष्णव है वो भागवतम भागवतम भागवतम, भागवतम को को को सुनता नहीं है, है है, है, क्या करता है? पीता है। आ, आ, तो श्रिवत श्रिवत को पीता है। करना अपने कानों के हम छेदों के द्वारा श्रीमद भागवतम को पान करता है और वह तृप्त नहीं होता उसको और अधिक, और अधिक उसको पीना चाहता है श्रवण करना चाहता है हाँ, ये तो उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति वैष्णव हाँ, तो बन, बन के लिए सौ प्रतिशत में नाना प्रकार के आनंद हैं और इसलिए हमारे लिए श्रीमद् श्रीमदभागवतम एक मेडिसिन है क्या एक मेडिसिन है दवाई है इसलिए भागवतम की गुरु कहते हैं नित्या भागवत सेवया नष्ट्रेश्यम भागवत सेवया कि क्या करना होगा श्रीमद् का व्यक्ति को सेवन करना होगा क्योंकि राजा परीक्षित वर्णन करते हैं दशम स्कंद के शुरुआत में ही कि ये क्या है भव औषधि मनोभिमा की ये श्रीमद भागवतम हे शुक्रदेव गोस्वामी आप निरंतर बोलते जा रहे हो कैसा है हा? कान और मन को आनंद देने वाला है लेकिन साथ इसी कारण से श्रीमद बागवत हमारे जैसे जीवों के लिए दवाई का काम है दवाई का काम करता है लेकिन इस दवाई को कैसे करना चाहिए कभी कभी नहीं कैसे पीना चाहिए भागवतम चाहिए। चाहिए, हाँ? हाँ? वास्तव में शुक्रदेव गोस्वामी का हृदय है हाँ? शुक्रदेव गोस्वामी का हृदय है परीक्षित महाराज के देख कर उनके सरलता को उनकी जिज्ञासा को हाँ? उनकी, को और उनकी से उन रहता है और की जाना चाहता है आ, उसकी, उस अभिलाषा को देखकर गाय के स्तनों में अपने आप दूध निकलने लगता है तो उसी प्रकार से जीव गोस्वामी कहते हैं वास्तव में श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए आ, हमारे पास तीन प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता है तो कृष्ण उनके हृदय में क्या होते हैं बदने लगते हैं इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा कालेना नीर्घेना भगवान विशते रुदी कि है परीक्षित महाराज श्रीमद् श्रीमद भागवत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि टाइम नहीं नहीं लगेगा लगेगा आती देर के के लंबा समय भगवान भगवान विशते उस व्यक्ति में परम निवास करने लगेंगे इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने कहा कि श्रीमदभागवत को हमें सुनना चाहिए किस ये जो श्रीमद् श्रीमदभागवतम का श्लोक है उसको करते करते हुए करते हैं तो ऐसे श्रीमद् के आखरी तो ये श्रीमदभागवतम क्या है सारे वेद उपनिषद आदि का क्या है पका हुआ फल है सारे वेद उपनिषद आदि का ये सार है तत्सामृत तृप्त और कोई व्यक्ति श्रीमद् के रसाम्रत के श्रीमद हो गया है या उसमें है है जिसका मन लगा है, चित्त लगा हुआ हुआ चित्त वो किसी और रस के लालयक नहीं होगा क्योंकि बहुत ही जगत में सुबह से शाम तक पागल की भांति अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए भाग रहे हैं हमें अलग अलग शरीर हम क्यों धारण कर रहे हैं ये जो अलग-अलग अलग-अलग शरीर क्यों क्योंकि जीव रसों को भोगना चाहता है अलग-अलग फ्लेवर फ्लेवर का टेस्ट करना चाहता है है है ह्यूमन फॉर्म उसके पास तो एक डिफरेंट को चखता अभी सुअर का शरीर है तो मनुष्य जीवन में उस फ्लेवर का टेस्ट नहीं ले सकता हाँ तो क्या करेगा सुअर के शरीर में उसका टेस्ट करेगा तो इस प्रकार से हम अपने इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग रसों को अलग-अलग भोगों को भोगना चाहते हैं जिसके प्रति हम सदैव उत्साहित और उसके लिए कार्यशील है तो यदि कोई व्यक्ति श्रीमदभागवतम के प्रति आसक्त तो हो जाता है श्रीमदभागवतम के इस दिव्य रसाम को पीता है हाँ तो शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं ना उस का उस व्यक्ति व्यक्ति का का आसक्ति या क्या है कृष्ण से अभिन है श्रीमदभागवतम को श्रीमदभागवतम यह नहीं श्रीमद् है की कभी कभी पढ़ा जाए और टाइम मिले तो उसको सुना जाए नहीं शिव भागवतम अपने पास होना शिवद भागवतम का कर स्पर्श करना शिव भागवत को घर में रखना, घर में स्थान देना, श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में अपने धामे चले गए कैसे चले गए अपने साथ सारी चीजें ले गए धर्म ज्ञाना देवी सहा पुरानो कि समान है, तो, तो, तो, तो कल युगा में आंधकार अंधकार फैल गया है तो जिस व्यक्ति को कलयुगा में प्रकाश चाहिए टॉर्च लाइट की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति के लिए क्या है हैं, जो कृष्ण कृष्ण से अभिन्न इसलिए के भागवत में क्षात श्रीमदा कर सकता है के समान और कोई नहीं है श्रीमद भागवतम हाँ कृष्ण से अभिन है प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ का इस श्रीमदभागवतम का हर एक श्लोक हर एक अक्षर हाँ क्या है दिव्य ज्ञान का भंडार है हाँ, इसलिए श्रीमद् श्रीमदभागवतम यह कोई छोटी सी वस्तु नहीं है श्रीमद् श्रीमदभागवतम ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है श्रीमद् भागवतम हाँ ये एक, एक जो ग्रंथ है वो ये नफ है हाँ इस जगत से हमें पार होने के लिए हाँ, और वास्तव में इस श्लोक का यही सार है हाँ, इस श्लोक में जो शुक्र जोर दे रहे हैं वास्तव में, में शुक्ल गोस्वामी जो पक्का भौतिकता वाले व्यक्ति हैं उसके लक्षणों को वर्णन करते हैं तो ऐसे श्रीमदी को से लेता है अनर्थोशम साक्षात भक्ति योग अधिक उस व्यक्ति के हृदय में जो अनर्थात है अनर्थ क्या है जो अनावश्यक चीज है जो अर्थ नहीं है वो अनर्थ है तो ये जो अनद उपशम साक्षात भक्ति योग तो जो में जो अनर्ताज है, गंदगी के शत्रु है, है, उनका जड़ से उन्मूलन करने के लिए क्या है ये श्रीमद भागवतम है अनर्थ तो उपशम साक्षात धर्म योग भक्ति योग योगम आदोक्ष विद्वान चक्रे सात तो ऐसे व्यासदेव जो साक्षात कृष्ण के है, उन्होंने क्या किया? को को उदय से करने करने के के के, करने के लिए लिए और कृष्ण प्रति में भक्ति स्थापित लिटरलीगवत की रचना की है हम हाँ दोनों चीजें चाहते हैं इस प्रकार से श्रीमदभागवत के प्रति हमें आ, अपना ये आसक्ति क्या करना विकसित करना चाहिए और किस प्रकार से विकसित हो सकता है जब हम इसकी सेवा करें श्रीमद् श्रीमदभागवतम की कैसे सेवा जा की जा सकती है श्रीमद् श्रीमदभागवतम की श्रीमद् श्रीमदभागवतम को नियमित रूप से श्रवण करना और श्रीमद् श्रीमदभागवतम के आधार पर गुरु और वैष्णव की सेवा में तत्पर होना यह वास्तव में श्रीमद् भागवतम की सेवा है तो ऐसे सनातन गोस्वामी के जीवन से हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी का जो श्रीमदभागवतम के लिए बहुत प्रगाड़ था भक्ति रत्ना बारे में वो कहते हैं श्री अद्भुत श्रीमद् भागवते कहते हैं कि सनातन को जरा देखो सनातन गोस्वामी के जीवन को देखो कि सनातन गोस्वामी के लिए सनातन गोस्वामी के हृदय में श्रीमदभागवत के लिए बहुत प्रगाढ़ आसक्ति या प्रगाढ़ प्रेम था प्रथम स्वप्न एक आनंद तो ऐसे जो एक बार सो रहे थे तो उस समय सनातन गोस्वामी के स्वप्न में एक ब्राह्मण आता है और वो ब्राह्मण आकर स्वप्न में क्या करता है उनको श्रीमदभागवत की एक कॉपी श्रीमदभागवत का एक ग्रंथ उनके हाथ में देता है सनातन दिला तो जब सनातन को को का भंग हुआ तो सनातन गोस्वामी उठ गए उठकर जब बाहर गए अर्ली मॉर्निंग आपने घर के बाहर दरवाजे में तो उन्होंने वही उसी ब्राह्मण को देखा जो ब्राह्मण उनके स्वप्न में आया था कृष्ण से अभिन्न था स्वयं उस ब्राह्मण के रूप में आकर सनातन बहुत अधिक हर्ष का अनुभव करते हैं मग्न प्रभु है प्रेमांतरित सनातन गोस्वामी श्रीमद भागवतम को प्राप्त करके मग्न हो गए तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी के प्रति अपने प्रेम को वर्णन करते हुए ग्रंथ में लिखते हैं हैं मत मत मत एक कहते कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ मत एक बंधु मत संगी मेरा कोई बंधु है तो वो कौन है श्रीमदभागवत है और इसी चीज के लिए तो आ, कृष्ण भावना अनुभव करने के लिए हम वास्तव में हमारे धर्म जीवन में लगे हुए हैं तो ऐसे सनातन गोस्वामी तो कहते हैं कि हे श्रीमद भागवत आप मेरे एकमात्र बंधु हो एक संगी हो, एक गुरु हो, हो। गुरु और आप मेरे असली धन हो। तभी असली धन धन हमें लगता है तो है। मेरा हम हम होता, इसको कितना केयरफुली रखते हैं और बारम्बार धन तो हमेशा गिरते रहते हैं कम तो नहीं हुआ बड़ा तो नहीं है कि नहीं धन का हमेशा हम बनाए रखना चाहते हैं तो उसी प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि क्या श्रीमद भागवत के प्रति जिस प्रकार से बौद्धिक धन के प्रति मेरा आसक्ति है प्रेम है लगाव है व्यवहार है, क्या उस प्रकार से के आप मेरे एकमात्र निस्तारक हो इस जगत से मेरे पार करने वाले हो मन आनंद नमस्ते और मेरे आनंद हो वास्तव तो में श्रीमद भागवतम क्या है महाराज के जो पुत्र है कृष्ण उनके दिव्य काले कला और उनके गुणों से भरा चरित्र है आ, के से हम हैं, आ, वो कहते हैं असाधु साधुता दाय भागवत क्या करता है चाहे हमारे अंदर असाधु के गुण है लेकिन भागवतों का निरंतर आप आसंग करते हैं तो हमारे अंदर साधुता आ जाती है भगवान के भक्तों के सारे दिव्य गुण हमारे में हैं। हैं तो ऐसे का करते हैं। और को अपना एकमात्र सखा बंधु या मित्र या उद्धारक या आनंद का परम स्रोत के रूप में स्वीकारते हैं तो ऐसे श्रीम्भ भागवतम को श्री प्रभुपाल ने अपने जीवन का सबसे अधिक समय दिया है श्री प्रभुपाल ने आपने जीवन में में में में किसी चीज के लिए सबसे समय दिया है तो श्रीमद् श्रीमद् का कर ट्रांसलेट करने करने करने उसका उसका वितरण करने में, या प्रचार इस प्रकार से आ, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और श्रीमद् भागवतम को हमें क्या करना चाहिए हम गंभीरता से रहना चाहिए तो ऐसे शुक्ल स्वामी हम पिछले पहले साल में आप सबने सुना है किस प्रकार से राजा परीक्षित को मिला और राजा परीक्षित ने है, कुछ हम तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि क्या मैंने छोड़ा तो हमें आगे हमेशा चलते रहना चाहिए एक ही चीज की आकांक्षा करते हुए साधु संघे हरी हमारे अंदर जागृत करना चाहिए भगवान के के संग के भक्तों संग लिए और कृष्ण के दिव्य को श्रवन करने के लिए कहते तो इस प्रकार से राजा परीक्षित को जब उस ब्राह्मण बालक के द्वारा श्राप मिला तो उन्होंने क्या किया गंगा के तट का आश्री स्वीकार किया और उन्होंने कहा गंगा के तट पर वो गए और उन्होंने कहा कि मुझे भय नहीं है चाहे उड़ने वाला जो सर्व क्यों ना हो मुझे तो डस ले फिर भी मैं उससे भयभीत नहीं क्योंकि मैंने क्या किया है आपने जीवन में गंगा और भगवान के शरण ग्रहण किया है तो उन्होंने कहा गाय का हर कृष्ण गाथा हे आप क्या करो कृष्ण का गुणगान करो तो ऐसे गोस्वामी तब तक पहुंचे नहीं है और इस ग्रेट इच्छा को लेकर का बैठे और के तो थोड़े भागवत सप्ताह है आप थोड़ा डेट फिक्स कर लीजिए महाराज अभी रहने वाले हैं उनको शाह मिला आवाज नहीं कृष्ण के विशेष विशेषमेंट है।, है लेकिन वास्तव में कृष्ण कृष्ण इतने दयालु हैं ने देखा कि शायद मेरा संबंध उनके महान भक्त पांडवों से है केवल मेरा संबंध है पांडवों से इसी कारण से मेरे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण किसको हाँ भेजते हैं शुक्रदेव गोस्वामी को केवल तो भगवान की जो भक्त है आ, उनके होते हैं, तो कृष्ण की जो कृपा है जीवन को नया कुछ नहीं करते इसलिए शॉर्टकट कर क्या है हाँ गोपी भल जो भरता कृष्ण है दासों दासों बाकी कुछ हम हाँ अपने कुछ करना चाहते हैं तो दूसरों के जीवन में हम उत्पाद मचाएंगे और आपने में जीवन क्या करेंगे मचाएंगे। तो इसलिए परीक्षित कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए शुक्र देव गोस्वामी को भेजना है और शुक्र देव गोस्वामी आते हैं परीक्षित महाराज को बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती है वो तो कहते कितना बड़ा सौभाग्य है हे शा, हे शा, आ, कि ऐसे महान भक्तों का स्मरण करने से इतना लाभ है तो सोचो उनका उनका दर्शन करना उनका करना करना स्पर्श उनकी सेवा आदि उसमें कितना लाभ होगा ऐसे परीक्षित महाराज इतनी आ, इतना शरण ग्रहण करते, करते हैं और उनको कई प्रश्न पूछते हैं आप सबने वो प्रश्न सुने होंगे। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं आता गुरु। जो मरणासन्न व्यक्ति है उसके लिए क्या कार्य उचित है कि मैं आपको पूछ रहा हूँ उस व्यक्ति को योतव्यम अथो जव्यम यो जो मृत्यु के नजदीक है उस व्यक्ति को किसके किसके बारे में सुनना चाहिए, किसके नाम चाहिए, नाम का करना चाहिए, और किसकी पूजा करनी चाहिए? और उसके है, आप ये सब कुछ मुझे है, और इसके अलावा ये भी बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए दोनों चीजें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो इस अध्याय की शुरुआत में में ही हाँ पहले श्लोक राजा परीक्षित का हैं हैं और वो कहते प्रश्न कि आपका जो प्रश्न है सर्वत्म है।, है क्यों श्रेष्ठ है क्योंकि ये सारे जीवों के हित के लिए है तो ऐसे करेक्षित महाराज जिसमे शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं हम श्रोत राज कि ये राजा परीक्षित जो भौतिकता वाले लोग हैं उनके पास सुनने के लिए कई सारे विषय हैं, आ, कितने एक दो विषय नहीं है करोड़ों हजारों सुनने के लिए विषय हैं जिनका वर्णनशील लोगों का तात्पर्य करते हैं राजनीतिक वैज्ञानिक सामाजिक आर्थिक कितने सारे भौतिक चीजें हैं आ, अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो बौतिकता वाली व्यक्ति में उसमें हो रहा है और दूसरा क्या है और इसी कारण से आत्मतत्वम ऐसा व्यक्ति क्या हो गया है अंधा हो गया है आ, और इस चीज में अंधा हो गया है आत्मतत्व के बारे में आत्मतत्व का उसे ज्ञान नहीं है और इसी कारण से वो केवल ग्रहेश ग्रह वो केवल ग्रह में बना हुआ है मेधा का मतलब है बुद्धि और ग्रह का मतलब है घर प्रभुपाल अपने में दो चिन्हों का वर्णन करते हैं और वास्तव में ग्रह में वो है जिसकी दो इंद्रियां स्पिरिचुअली काम नहीं करती ये क्या है कान और दूसरा आग ये दो चिन्हें आध्यात्मिक रूप से काम नहीं करती वो वास्तव में ग्रह है भगवान हाँ। से संबंधित कार्यों में काम नहीं करते, लेकिन के, क्या है? हाँ। है है। के में क्या बहुत कार्यशील क्रियाशील इस प्रकार से को सामने एक भौतिकता वाले व्यक्ति का वर्णन श्लोक में करते हुए कहते हैं कि ऐसा ग्रह में भी जो व्यक्ति है वो अपने असली स्वार्थ को नहीं जानता परीक्षा प्रहलाद ने कहा विष्णु की मूर्ख लोगों कार्यकला और असली स्वार्थ क्या है नवे विदु स्वार्थ गति भी विष्णु विष्णु या भगवान को प्रसन्न करना भगवत सेवा में नियुक्त होना यह वास्तव में हर एक व्यक्ति का असली स्वार्थ है तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी हाँ कहते हैं कि ग्रह में भी व्यक्ति वो है हाँ जो क्या हो चुका है हाँ जिसने अपना जो, जो जनम इंद्रिय है और अपनी जो जीवा है इनकी संतुष्टि है जिस व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया है वो ग्रह में है कृष्ण राहि ऐसा व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता का मतलब जैसे जिस व्यक्ति की केवल के कुछ पता ही नहीं है वो अपने उसके कुए में बना रहना चाहता है और उससे परे उसको कुछ पता ही नहीं है तो उसी प्रकार से जो ग्रह मेरे व्यक्ति है वो केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यो में मग्न है और जिसके कारण उसका जीवन ईर्षा और से भरा हुआ है है और दूसरा कौन व्यक्ति जो घर में स्थित है। किसके स्थित किसके लिए गुरु कृष्ण की सेवा के लिए इसलिए ये जो चार आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहस्थ आश्रम वान आश्रम और चौथा क्या है संश्रम तो आका और और श्रम करना, श्रम करना करना करना किसके लिए लिए लिए अधिक अधिक गुरु और की सेवा के के आत्म तत्व को जानने के लिए श्रम करना, वो वास्तव में आश्रम है और लेकिन है लेकिन उल्टा हम तो वहाँ निवास करके लगे रहते हैं या मेहनत करते रहते हैं तो इस प्रकार से इसका आइडियल उदाहरण इस श्लोक का हम देखते द्रतरास्ट्रा, द्रतरास्ट्रा के साथ ये दोनों चीजें हैं ही दे सुनाई रहा है लेकिन फिर भी दिख नहीं रहा।, दिखाई दे रहा, है, फिर भी रहा है तो ऐसे ध्रुत राष्ट्र वास्तव में इस पक्के भौतिकतावादी के अच्छे उदाहरण हैं है हा? तो ऐसे ध्रुत राष्ट्र भौतिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी आंधित है और स्पिरिचुअली भी क्या हो गए थे अंधे थे और बहरे थे दोनों चीजें थी तो इस प्रकार से व्यक्ति भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से अंधा हो जाता है या फिर बहरा हो जाता है हाँ तो उसको कृष्ण का जो संदेश है हम सुना नहीं देता क्योंकि माया क्या करती है वो हमें कैप्चर करती है आसक्ति के कारण तो जो व्यक्ति वो अपने अपने अपने इंद्रिय में आ देह पत्नी बच्चे अपना अपना अपना देश अपना गली मोहल्ला घर के साथ समान। उससे बहुत आसक्त हो गया है और आसक्ति के कारण क्या है व्यक्ति अंधा हो जाता है और दूसरा बहरा हो जाता है ये दोनों लक्षण है आसक्ति के हाँ आसक्ति के कारण व्यक्ति इतना हो हो जाता है, हो जाता है, है, मैड जिसको भगवान में कहते भोग प्रसक्ताना तया कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भोग और ऐश्वर्य में आसक्त तो हो गया है आ, उसकी चेतना भगवान में स्थिर नहीं होती असम्भव है उसकी चेतना को लगाना इसलिए हम देखते हैं ठाकुर ठाकुर एक चिंता बनी के प्रति आसक्त हो गए थे उनको घर में उनके पिता का श्रद्धा या फिर अंतिम संस्कार उसको तो तो कार्य था पत्नी चिल्ला रही है रात को घर घोर वर्षा हो रही है फिर भी बिलमंगल ठाकुर को घर का अपना वातावरण दिखाई नहीं दे रहा था और अपनी पत्नी का जो रोदन है रोना है वो भी सुनाई नहीं दे रहा था अपने पिता पिता का या पिता का या संस्कार छोड़कर क्या करते हैं भागने लगते हैं मध्य रात्रि में घनघोर वर्षा के समय में और बीच में एक नदी को पार करते क्रॉस करते हैं कैसे क्रॉस करते हैं एक मृत शरीर को पकड़कर उनको दिखाई नहीं दे रहा था देख रहे थे थे? थे फिर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वो क्या हो थे? हो हो गए गए गए अंधे और वो जाते हैं। किसके लिए पागल चिंता बनी के लिए, के लिए। और दरवाजे तो सारे बंद थे चिंता बनी के घर के हाँ लेकिन फिर भी वो प्रयास करते हैं छत पर चढ़ने के लिए और छत पर कोई रस्सी ने टांगी थी हाँ इतने सारे कठिन स्थिति में तो पार करके ये जो बिल मंगल है वो जाते है चिंतामणि के सामने चिंतामणि अरे बिल मंगल तुम तो कैसे आ गए कितनी तो उन्होंने कहा चलते उन्होंने कहा अरे वो रस्सी नहीं थी वो क्या था साफ था तो इस प्रकार से व्यक्ति इस आसक्ति के कारण पूर्ण रूपे न आ, और फिर पागल के बाद अपना जो जीवन है आ, उसको आ, गवाता है जिस प्रकार से ध्राष्ट्र है हर समय देख रहे थे कि किस प्रकार से उनका जो पुत्र है पांडवों के प्रति गलत व्यवहार कर रहा है लेकिन फिर भी इस आसक्ति के कारण हम कुछ बोल नहीं पाते थे या कुछ कर नहीं पाते थे तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम यह वर्णन करता है कि व्यक्ति जो भौतिकता वाले व्यक्ति हैं, भौतिक आसक्ति के कारण एक तो अंधा हो जाता है और दूसरा बहरा हो जाता है किस चीज के लिए कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए बाकी चीजें तो कान में तुरंत चली जाती हैं। कृष्ण का संदेश भगवत सेवा भक्तों की सेवा ये सब चीजें कान में जल्दी एंटर नहीं करती उस चीज के लिए हमारे कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो इस प्रकार से हाँ श्रीमदभागवत में शुक्ल देव गोस्वामी इसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में जो भौतिकता वाले व्यक्ति हैं वो भौतिक कार्यकलापो में हम सुनने में मग्न हो गया है हाँ भौतिक आसक्ति के कारण और जिसके कारण वो अपना जो आत्म तत्व है भगवत तत्व है उसके प्रति क्या है अंधा हो गया है इसलिए है श्रीमद इस तात्पर्य में हां सबसे लाइन लिखते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए हां शास्त्रों के करना चाहिए कैसे बना जा सकता है जब हम क्या करेंगे श्रीमद् श्रीमदभागौतम का आश्रय देंगे और श्रीमदभागौतम को हम श्रवन करेंगे इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आखिर तक सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है एक साधक के के लिए कृष्ण बारे में निरंतर क्योंकि आप आप जो सुनते हो, आप हो, हो। वैसा अपना कैरेक्टर बनाते चरित्र करते ने अपने माँ के गर्भ में सुना कया दु के बाहर आए तो कैसे इन बेट था हृदय में भक्ति तो जो आप सुन रहे हो वैसा ही आपके चरित्र का विकास होगा जो आपने सुना वैसे आप बन जाओगे तो इसलिए भक्त बनना है हाँ तो भगवान का जो गुणगान शुक्त गोस्वामी के मुख से हुआ है आप उसको सुनना चाहिए क्योंकि कृष्ण के प्रति बहुत सरलता से हमें आसक्त होना है तो केवल हमें अपने कानों को कृष्ण कथा में नियुक्त करना चाहिए हाँ जैसे रुक्मिनी है रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था अब वो विधर्भ की की कन्या थी। और लेकिन नारद हर करते थे। तो हमेशा कृष्ण क्या कर रहे हैं मथुरा में द्वारका में वृंदावन में तो जब वो जाते थे तो विष्म को सुनाया करते थे कृष्ण के बारे में तो छोटी सी ये हाँ युवती थी ये आती थी और बैठ जाते थे अपने पिता के साथ एकता कृष्ण के बारे में सुना तो प्रगाढ़ आसक्ति श्रवण के के द्वारा हृदय में जागृत हुआ कि रहा नहीं गया और, एक को एक लेटर भेजा में। और वो ब्राह्मण जब द्वारका में पहुंचता है तो कृष्ण कहते कि हे ब्राह्मण देव आप मुझे ये लेटर पढ़ के सुना प्रेम पत्र श्रीमद भागवत का जिसमें पहले श्लोक में ही पहले लाइन में ही जो रोक्मिनी है वो लिखती है सुंदर विवरे, हरतो कि कृष्णा जब आपके गुणों को कोई व्यक्ति सुनता है जो बहुत अधिक सुंदर है सुनम तांते निरंतर सुनता है निर्विश कर्ण विवरे हर कोई व्यक्ति के माध्यम से आपके दिव्य कार्यकला को सुनता है तो उसके शरीर का सारा अंगताप है जीवन के सारे कष्ट आदि हैं, चाहे मानसिक है शारीरिक है सब प्रकार बेस्ट मेडिसिन है अंगताप बुखार के लिए कौन कहती है हाँ रूक्मिनी कहती है अंगताप बुखार के लिए बेस्ट मेडिसिन है कृष्ण के कार्यकलापो को सुनना रूपम दृशम दृश्य अखिल जो हाँ, कहती है कि आपका रूप है आंखों को कुछ देखने के लिए सर्वोत्त चीज कोई है तो वो आपका स्वरूप है आंखों के लिए सबसे अधिक लाभदायक वस्तु का दर्शन करना कुछ है तो आपका सुंदर शामल वर्ण है शामल रूप है और मैं क्या हो गई हूं अभी लज्जा को कर, अपने को त्याग कर आपने लगा चुकी ये चिंता छूट नहीं रहा है, तो हम तो, तो बहुत बड़ी योजना बनाते हैं भक्ति में महल बनने के लिए हम बैठे यहाँ भक्ति में महल बनाना चाहता मैं अपने जीवन में लेकिन हम एक चीज नहीं करना चाहते उस महल के लिए हाँ महल का क्या है बेस फाउंडेशन क्या है श्रवण तो जिस भक्त ने हाँ सरलता के साथ कपटता तो से रहित होकर श्रवण करना नहीं सीखा हाँ, वो भगवत भक्ति रूपी महल को खड़ा नहीं कर सकता उसके लिए भगवत भक्ति तो केवल एक स्वप्न मत है तो इसलिए हाँ सबसे सरल उपाय कुछ है कृष्ण के प्रति दिव्य आसक्ति को उदित करने के लिए तो वो श्रवण करना भक्ति सिद्धार्थ महाराज हाँ जो प्रभुपाल इलाहाबाद में थे जिनका नाम अभय था तो वो बाकी सब चीजों के लिए गुणगान नहीं करते थे कि अभय बाबू बहुत दान देता है बहुत सेवाए करता है भक्ति सिद्धार्थ महाराज को जब अभय या प्रभुपाल को दीक्षा के लिए रेकमेंड किया तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने कहा मैं इसको जानता हूँ हाँ इसको क्या अच्छा लगता है सबसे श्रवण करना प्रभुपाल ने कहा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या किया है श्रवण किया है तो इसलिए वास्तव में कृष्णा हमारे हृदय में प्रवेश होते हैं कर्ण विवरे प्रविष्ट कर्ण रंग्रेना कानों के द्वारा हमारे चित्त में जाते हैं श्रवणम के माध्यम से कृष्ण प्रवेश करते हैं और कैसे सुनना चाहिए हमें अचेंक्यू हियरिंग होना चाहिए हाँ बहुत गंभीरता से श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए जैसे रसिकानंद प्रभु के जीवन में थे वो राजा अपने मंत्रियों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ ध्यान पूर्वक सुन रहा था और जैसे वो सुन रहा था उसी समय राजा का जो मैनेजर है राम कृष्णा वो आता है और रसिकानंद प्रभु का शिष्य है वो आता है राम कृष्ण और राजा के पास जस्ट आके खड़ा हो जाता है और रसिकानंद के द्वारा श्रीमद् तो बोलना शुरू नहीं किया राजा ने अपना गर्दन हिलाया ध्यान हटा दिया कृष्ण कथा से और अपने मैनेजर की ओर मुड़ा तो मैनेजर जो इतना पक्का कृष्ण भक्त था और, और अवगत था तो जैसे राजा ने अपना फेस किया, ने किया, किया ने राजा एक जोर से वो इतनी इतनी इतनी थप्पड़ था कि राजा उसी क्षण भागवतम क्लास में परिचित होकर गिर पड़ा भागवतम क्लास रुक गया कुछ समय के लिए तो फिर राजा के जो बाकी मंत्री थे सब लोग थे हाँ वो क्या करने लगे हाँ इस मैनेजर ना ये जो राम कृष्ण है उसको मारने के लिए दौड़े हाँ तो भगवान की कृपा से राजा अपनी चेतना में वापस आ जाता है से बाहर आ जाता है और फिर वो रोकता है सबको और राम कृष्ण की ओर देखकर उनका जो मैनेजर था उसकी ओर देखकर कहता है कि वास्तव में मैं महापापी हूं मुझे उचित दंड मिला है श्रीमद् भागवत को श्रवण करना कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है मैं इतना अधिक महापापी हूं कि कृष्ण ये कथा अमृत है अमृत के समान वर्षा हो रहा है अमृत का पीना छोड़कर मैं क्या पी रहा हूं जानिया सुनिया विष खाएंगे मैंने अपनी गर्दन मोड़ ली विष रूपी हम विषयों को सुनने के लिए भौतिक विषयों को सुनने के लिए हम मेरे कान आपने दिए उन्होंने कहा कि जो जो बा, बाकी बाकी राजा बोलने लगा कि कृष्ण के अलावा सब्जेक्ट मैटर्स वो वास्तव में विष के समान हैं और हाँ, उस विष हम अपने कान रूपी प्यालों भर भर का पान करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन समूल नष्ट हो जाएगा तो ऐसे राम कृष्ण मैनेजर थे राजा ने कहा कि वास्तव में वो व्यक्ति जो कृष्ण कथा के अलावा बाकी विषयों में रममान होता है वो व्यक्ति एक सुवर और कुत्ते हैं क्योंकि सुवर और कुत्ता को खाने में क्या रहता है लालयन रहता है उसी आर्टी को बार बार चलाएगा सुवर हमेशा उसी मल में गिरेगा उसी मल को खाते रहेगा तो कृष्ण कथा के अलावा हाँ बाकी जो विषय है चाहे वो राजनीतिक है हाँ या सामाजिक है हाँ, टेलीविजन टेलीवि कितने हजारों सब्जेक्ट्स हैं क्रिकेट है फिल्म स्टार से संबंधित है तो ये सब सब्जेक्ट मैटर विष के समान है जान हाँ, बुझ के समान हैं तो राजा को कहते विष पी रहा है इसलिए श्रीमद भागवतम कहता है तत्वाय तीर्थ मुशंती मानसा नंसा निरवंती जो कमे है वो हमेशा किस में आनंद लेते हैं कूड़ा कचरे का जो ढेर है उसे अच्छी चीज ढूंढ लेते हैं कृष्ण नाम रोग गुण और लीला में अपने मन रूपी हंस को डुबा देते हैं इस प्रकार से हमें ये सीखना चाहिए तो फिर वो राजा ने क्या किया उन्होंने उनका हाथ पकड़ा किसका हाथ पकड़ा उस मैनेजर रामकृष्ण का और उन्होंने कहा कि वास्तव में हाँ, आपके आपके हाँ को कष्ट पहुंचा होगा हाँ? बुरा होगा दर्द हाँ में आपने आज मेरी रक्षा की है ये भावना किसके अंदर थी उस राजा के अंदर इस प्रकार से वास्तव में इस योग्यता को इस एटीट्यूड को इस मूड को अपने हृदय में धारण करके के के प्रति हाँ, अटेंटिव अटेंटिव होना चाहिए आपने आपने कथा को सुनने के लिए है हाँ, आपने सुना जो से थे, मदर तो कृष्ण तो जब सो रहे थे मदर यशोदा ने जो रजय डाला तो कृष्ण माँ के हाँ, मुख को देख रहे थे अब हाँ, यशोदा माता कहने लगी हाँ, उन्होंने कहा एक समय एक राजा थे अयोध्या में जिनका नाम क्या था दशरथ पूरा कथा है तो जब वहां तक पहुंचे कि कुछ कारणवश राम और लक्ष्मण को बनवास जाना पड़ा और सीता का अपहरण हुआ ये वर्ड ये शब्द जैसे ही यशोदा माता ने बोले कि उस समय सीता का अपहरण हुआ तो कृष्ण लेटे हुए थे थोड़ा सा हाफ उड़ा छोड़ने से बालक मतलब कृष्ण कथा में क्या हो गए है घुस गए हैं इसको कहते हैं अटेंशन हाँ, तो इस प्रकार से एक वक्त जब हम हाँ प्रयास करते हैं कृष्ण को तो सीरियसली लेना कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण के को को को सीरियसली लेना क्रिश्न क्रिश्न सेवा से लेना सेवा आदि आदि गंभीरता से कथा तो इसको हम जब यह परम आवश्यक है द्वारा हमें प्रदान हो रहा है शिल प्रभु पद के हाँ माध्यम से आ, हमें उसके प्रति आ, बहुत सावधान रहना चाहिए होना चाहिए। व्यक्ति निरंतर बिना किसी के कृष्ण तथा तो रहता है, आ, तो आ, उसके जीवन में आना शुरू हो हैं। सबसे पहले क्या है ये अंडरस्टैंडिंग उसके हृदय में फिक्स हो जाती है कि कृष्ण क्या है सूर्य सुरुद है सूर्य सर्वभोगाना मेरे कोई असली वे कोई हितेशी है तो वो कौन है कृष्णा है। हाँ। ये का पहला इफ़ेक्ट इस तो कृष्ण है और के हम किसी और शेल्टर का, शेल्टर के बारे में नहीं सोचते अवश्य रक्षण विश्वास कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे और वही मेरा पालन करने वाले हैं शरणागति आ, ये ये भावना और दूसरा क्या है कि जब हम निरंतर कृष्ण कथा को हमेशा श्रवण के लिए उत्साहित रहते हैं सुनते हैं सुनते बिना किसी का मतलब है कि दिखावा की हाँ मैं श्रवन कर रहा हूँ पूछेंगे आजकल कल आप क्लास में नहीं आते हाँ या फिर कई और रीजन हो सकते हैं तो फिर जब हम हाँ शब्द करते हैं तो सबसे पहले हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति कृष्णा है कृष्ण असली वह मिशन है ये भावना की स्थापना हो जाती है और दूसरा क्या है कि हमारे जीवन में कृष्ण के लिए प्रायोरिटी हाँ। हमारा जीवन में सबसे पहले प्राधान्यता किसके लिए होती है कृष्ण के लिए, के लिए हाँ जिस प्रकार से पांडवों के जीवन में सबसे पहले प्रायोरिटी किसके लिए है तो वो कृष्ण के लिए है पांडव के लाइफ तो उसी प्रकार से निरंतर श्रवन करने से हमारे जीवन में प्राधान्यता आ जाती है कि प्रायोरिटी किसके लिए आ जाती है लाइफ में कृष्ण के लिए कृष्ण सेवा के लिए कृष्ण नाम आदि के लिए और तीसरी चीज क्या है कि हमेशा हमें कृष्ण का स्मरण बना रहता है और सदैव भगवत भक्ति में हम उत्साहित बने रहते हैं क्या बने रहते हैं उत्साहित तो उत्साहित नहीं है इसका मतलब क्या है कि हम श्रवण कीर्तन चले के नहीं कर रहे हमें उत्साह भक्ति में नहीं है सेवाओं में उत्साह नहीं है प्रचार के कार्य में उत्साह नहीं है तो इसलिए इस उत्साह और कृष्ण स्मरण को निरंतर बने रखना है तो हमें ना। श्रवणम को प्राधान्य देना होगा और परीक्षित महाराज के जीवन से हम देखते हैं यश श्रम जब इसको सुनते हैं भा। जीवन शोक जीवन के जारी शोक मोह आदि हैं वो खत्म हो जाते हैं और कृष्ण हमारे जीवन में स्थान ग्रहण करते हैं इस प्रकार से सेवामी अभी अभी बोलना शुरू कर रहे हैं लेकिन उनका जो बोली है कुछ लोगों में बहुत क्या है पावरफुल है और कृपा से हमें मिली है इसलिए हमें जब भी अपॉर्चुनिटी या मौका मिलता है हमें सदैव सुगन भागवत की सेवन करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए और दूसरों को भी हमें किस फाइल करना चाहिए राधे कृष्ण